आपको मैंने बताया कि भक्ति और कर्म का जब मेल हो जाता है जिसकी आप भक्ति करते हैं उसके जैसा आप आचरण रखते हैं उसके कहे हुए मार्ग पर आप चलते हैं तब आपके अंदर धर्म जागृत हो जाता है धर्म की स्थापना हो जाती है बहुत से लोग हैं कि जो आचरण करते हैं और भक्ति नहीं करते और बहुत से लोग हैं जो भक्ति करते हैं पर आचरण नहीं करते जैसे हमने देखा है कि बहुत से लोगों में ये भावना आती है कि हमें सोशल वर्क करना चाहिए हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए जब आप लोगों की सेवा करते हैं तो अनायास आश्चर्य की बात है कि हमारे अंदर अहम भाव जागृत हो जाता है इसके मिसाल के तौर पे आप देखिए कि जो मिशनरी लोग होते हैं जब ये अपना धर्म फैलाते हैं तब ये भूल जाते हैं कि ये स्वयं ईसा के मसीह ईसा मसीह के रास्ते पर नहीं ईसा मसीह ने कितने बार कहा होगा कि तुमको पहले अपना पुनर्जन्म प्राप्त करना चाहिए जब तक तुम्हारे अंदर आत्मा प्रकट नहीं होता है तब तक तुम अपने को अंधे ही समझो अनेक तरह से ये बात कहने पर भी ये लोग इस भ्रामक कल्पना में हैं कि हम मिशनरी का काम करते हैं और कुछ गरीबों को इकट्ठा करके या किस मरीजों को ठीक करके वो सोचते हैं हम परमात्मा का काम कर रहे हैं ये परमात्मा का काम नहीं ये मनुष्य का काम आप ही ने गरीब बन, गरीबी बनाई है आप ही ने परानियां उठाई हैं मनुष्य ने ही सब विपता बना के रखी है और उसको अब आप ठीक कर रहे हैं तो उसमें आप किसी प्रकार से भी परमात्मा का काम नहीं करें बहुत से लोग कहते हैं कि दरिद्री नारायण की सेवा करना ही परमात्मा का काम है ये बड़ी भारी गलतफहमी है मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनको की बड़े बड़े पदक मिले हैं बहुत बड़ी बड़ी उनके लिए प्रशंसा गाई गई है उनके प्राइजेस मिले हैं नोबल प्राइजेस मिले हैं और जब उनके जीवन की और दृष्टि करते हैं तो देखते हैं कि वो अत्यंत क्रूर और बहुत गुस्से वाले और क्रोधी लोग हैं बड़े मतलबी और बहुत ही ज़्यादा अपने में ही रमे हुए लोग तो ये भी एक अहंकार की ही एक बड़ी ही सूक्ष्म खुश तो होता है पर दूसरे उससे खुश नहीं जब अहंकार हमारे अंदर काम करता है, तो हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हम दूसरों को दुख देते हैं और हमारे अंदर ये संवेदन नहीं रहता है कि हम दूसरों को देते हैं, हम सोचते हैं कि हम तो बड़ा ही अच्छा कर रहे हैं क्योंकि कोई सी भी धारणा एक बना ली कि ऐसा करने से लोगों का भला होगा तो चाहे ऐसे नहों, नहों, किसी ना हो वैसे ना हो किसी न किसी तरह से जबरदस्त ठेल ठाल के करना ही। अच्छा अगर यह भी सोचा जाए कि बिल्कुल आप सिर्फ सेवा के ही लिए कर रहे तो भी आपका अहंकार तो बना ही रहता और कोई भी उसके विरोध में जरा सी भी बात करे तो मनुष्य एकदम से भूल जाएगा कि वो सत्कर्म कर रहा है इस अहंकार को किसी तरह से भी आप हाथ नहीं डाल सकते कारण जिसने इसको परिधान किया है जिसने से ओढ़ा है वो नहीं जानता कि वो अहंकार में डूबा है इस प्रकार के अनेक हम लोग कार्य करते रहते हैं जो हम सोचते हैं कि हम बड़ा भला काम कर रहे हैं लेकिन हमने इसमें सिर्फ अपने अहंकार की ही तुटी लेकिन परमात्मा का काम ऐसा होता है कि जो जीवंत क्रिया है उसके लिए ये जरूरी नहीं कि आप किसी आदमी से कहिए कि भाई और 20-25 बुला के लाओ और उनको ये धर्म की दीक्षा दो उस धर्म की दीक्षा दो जो मनुष्य परमात्मा से नियुक्त होता है उसके एक आख के कटाक्ष से भी कुंडलिनी जागरूक हो सकती है और उस कटाक्ष में ही वो अनेकों को पार कर सकता है इतना ही नहीं उसके कुंडलिनी के जागरण की वजह से उसकी तंदुरुस्ती अच्छी हो सकती है उसकी मानसिक दशा अच्छी हो सकती है और उसकी, उसकी संसारिक दशा भी ठीक हो सकती है सारी उसकी जो स्थिति है वो पूर्णतया आमूलाक परिवर्तित हो सकती है बदल सकती है लेकिन <coughs> जब यह घटित होता है तो उस मानव को किसी भी तरह का इस मामले में अहंकार नहीं रहता उसको ये नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है अब जैसे आज डॉक्टर स्पायरो ने बात की तो मैं कुछ सशंकित अपने और देखने लगी कि क्या सब ये मैंने किया और अगर कुछ होता भी है हमारे कारण तो इसमें कोई मुझे विशेष बात इसलिए नहीं लगती है कारण जो मेरे अंदर एक स्थिति है समझ लीजिए ये माँ है पृथ्वी इसके अंदर आपने गति बीज छोड़ दिया तो अपने आप प्लावित हो जाता है अपने आप उसमें अंकुर आ जाता है तो अब क्या पृथ्वी को घमंड हो जाता है क्या कि मैंने ये कार्य किया जब ये हमारा स्वभाव ही है तो उसमें क्या विशेष बात हुई लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि सहयोगियों के लिए विशेष बात क्योंकि उन्होंने अपने को परिवर्तित होने दिया इसको मान दिया कि हमारे अंदर परिवर्तन होना है यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि अहंकार के घोड़े पर से उतरना बहुत ही कठिन बात है इस हॉल में आना ही ये दिखाता है कि मनुष्य का अहंकार थोड़ा सा दुख रहा है और कह रहा है कि इससे कुछ तो भी और चीज तुमको मिलने की है यह सब कुछ नहीं उसके बाद कुंडलिनी का जागरण होना भी ऐसी आसान बात नहीं आज हॉल में आती ऐसे कुछ सुंदर गायन हुए कि बदन में से चैतन्य बहुत जोरों से बहता नजर आया लेकिन कुछ लोग तो भी चलते फिरते नजर आए उनमें कोई भी गहनता नहीं देखी कोई आ रहा है कोई जा रहा है तो अंदर के देवता भी नाराज हो जाते वो सोचते हैं कि ऐसे लोगों के सामने क्या तुम तो अपने बारे में कहोगी या कुंडलिनी के बारे में कहोगी एक तरफ तो आप लोग हैं जो परमात्मा को खोज रहे हैं लेकिन अभी भी अहंकार का पुख चढ़ा और इसके अलावा बहुत से संस्कार भी पड़े हुए और इधर ये देवता लोग हैं कि वो बात बात पर नाराज हो जाती इस दो झगड़े के बीच मां को कभी तो हंसी आती है और कभी रो और ये सब कुछ हम देखते हैं इस मां को कि तो भी आशा है बहुत आशा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस भारतवर्ष से अनेक महान जी सारे संसार के सामने खड़े हो जाए लेकिन इस विषय को समझने के लिए मनुष्य में एक गंभीरता चाहिए अपने प्रति एक आदर चाहिए कि आखिर मैं इस संसार में आया हूं तो किस लिए क्या इसलिए आया हूं कि अपने बच्चों के लिए खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लू या इसलिए आया हूँ कि कुछ कई मिनिस्ट्री विनिस्ट्री कर लू या इसलिए आया हूँ कि मेरे बच्चे मेरा घर मेरा ये ये जोड़ते जोड़ते मर जाऊं हाय हाय करते हुए या ये शरीर का कोई विशेष विशेष अर्थ जब ऐसा गंभीर विचार मन में उठता है तब मनुष्य सोच सकता है कि मेरे अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज अभी है जो मैंने पाई नहीं सो so, पाने की चीज जो है वो आत्मा है और देखिए आप इतने देर से आती हैं और सामने आकर बैठती हैं बहुत गलत आप पीछे बैठिए। गलत बात और उसकी और एक तरह से गंभीर तरीके से देखना चाहिए हाँ अगर किसी राजनैतिक नेताओं के लेक्चर हो तो कैसे भी आप रही लेकिन यहाँ तो बड़ा गंभीर और गहन सूक्ष्म कार्य होने वाला है और उसके लिए ऐसे ही लोग चाहिए कि जो इसे पाना चाहते हैं और लेना चाहते कुछ लोग तो सिर्फ तमाशा देखने आ जाते ये तमाश पीनों की जगह नहीं और कुछ लोग यहाँ ऐसे आते हैं कि जो सिर्फ टीका टिप्पणी करने के लिए और हर चीज पे हंसने से वो सोचते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा चतुर है और बहुत होशियार आते है। अपनी होशियारी दिखाने आते हैं इस सब महामूर्खता के कारण बड़ा भारी आप जो समय है उसे खो दीजिए उसे नहीं खोना है और उसे पाकर रहना है अब आपके अंदर जो सुप्तावस्था में बैठी हुई कुंडलिनी शक्ति है मैंने आपसे पहले बताया था कि यह शुद्ध इच्छा और ये हर चक्रों में गुजरती हुई सर के ऊपर के हिस्से में आकर उस पर देखिए अभी और ब्रह्मरंद्र को छेद जो ब्रह्मरंद्र को छेदती है वो कुंडलिनी एक जीवंत क्रिया करती है ये एक जीवंत क्रिया है और जिसके पात्र हैं वो भी एक जीवंत लोग होना चाहिए जीवंत का मतलब ये होता है कि जो जागरूक है और जो समझ रहे हैं कि आसपास में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं हाहाकार मचा हुआ है सबसे पहले तो इसका विषाद मनुष्य को होता है कि कितनी हिंसा संसार में फैल गई जहां पर बहुत ज्यादा पैसा है वहां कितनी हिंसा फैल इस हिंसा को मारने के लिए खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए बड़े बड़े संस्थान बनाए गए ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं शांति प्रस्तापित करती लेकिन अशांति मनुष्य ने की तो इस मनुष्य के ही अंदर कोई जड़ ऐसी बैठी है जो अशांति करती है वो कहां है हमारे अंदर वो जान लेना चाहिए वो जड़ जहां बैठी हुई है ये है हमारे लेफ्ट साइड में जो स्वादिष्ठांश जब लेफ्ट साइड का स्वादिष्ठान चक्र अकुला जाता है तब मनुष्य में अशांति आ जाती है और जब राइट साइड का स्वादिष्ठान बहुत ज्यादा कार्य करने लगता है तो उसका लिवर चलने लग जाता है उसके अंदर गर्मी हो जाती है तो जैसे ये गर्मी उस लेफ्ट स्वादिष्ठान को ऐसी चालना देता है कि मनुष्य एकदम से आग बबूला होकर के उसकी आंखों में खून उतरता है फिर उसको समझ में नहीं आता है कि वो कर क्या अब कोई तरह के शांति का बड़ा भारी आंदोलन चलाइए, कुछ नहीं होना जो आंदोलन चलाएंगे वही मार पीट करेंगे अभी हमने सुना कि गुजरात में एक बड़ा शांति का आंदोलन हुआ जो लोग आंदोलन चला रहे थे उनके आपस में ही मार पीट होगी ऐसे लोग शांति को ऐसे प्रस्तापित कर सकते और अब तो ये हालत हो गई है हाला कि हमारे पास अब अच्छे कपड़े आ गए अच्छा रहन सहन हो गया हमारे पास काफी एडवांसमेंट जिसको कहते हैं उसका हमें सर्टिफिकेट मिल सकता है लेकिन एक भाई दूसरे भाई को देख नहीं पाता एक बेटा अपने माँ बाप को देख नहीं पाता और एक बाप अपने बेटी को देख नहीं पाता इंसान इंसान में कितना बड़ा अंतर आ गया है तो जो सतर्क है जागृत है वो देखता है कहता है कि माँ ये कैसे हो गया घर हम इतने आगे बढ़ गए हैं तो किस वजह से हमारे अंदर या इसकी वजह यह है कि हृदय पे आपके अहंकार चढ़ाओ ये जब अहंकार हमारे सर पे चढ़ता है इस तरह से तो ये हृदय चक्र यहां होने के कारण उसको वो ढक लेता है और वही हमारे हृदय को भी ढक लेता है लेकिन हमें पता नहीं रहता बाप से पूछो तो कहता मैं सही हूँ बेटे से पूछो तो कहता मैं सही फिर दलीलें चलेंगी फिर कोर्ट में जाएंगे फिर मारपीट होगी सिर्फ सिर्फल होगा ये मनुष्यों का रहने का तरीका इसे तो अच्छे जानवर है जो पशु है पार्श में बंधे हुए वो आपस में लड़ते झगड़ते नहीं कभी कभी झकसवार हुई तो थोड़े लड़ते और ज्यादातर जो जानवर इंसान के साथ रहता वो ज्यादा लड़ा होता है आप जंगल में जाइए शेर है अपने शांत से रहता है आप जंगल में जाइए और पूछिए कि भाई शेर कैसे जानेंगे है कल जहां एकदम शांति होगी क्योंकि सब जानवर जाते है कि राजा बैठा हुआ और सब शांत गर शेर मर जाता है तो एक जंगल में मातम हो जाता है जानवर खाना नहीं खाते हमारा राजा मर गया वो हालत इंसान में नहीं है निसर्ग में देखिए कि किस तरह से निसर्ग इतना सुंदर चलता है के पतझड़ में पत्तियां गिरती है उसका नाइट्रोजन आपके जड़ों में जाता है उसकी वजह से फिर से वो स्वस्थ हो जाते हैं उन पेड़ों में फिर से पत्ते आ जाते पतझड़ होना भी जरूरी है क्योंकि सूर्य की किरण कम हो गए तो पृथ्वी को थोड़ा सा सूर्य का तत्व मिलना चाहिए इसलिए पतझड़ हो गया सब आपस में मेल जोल पूरा कि पूरा उसका जो सर्कल है वो बना रहता है लेकिन इंसान जो है हर सर्कल को तोड़ता है क्योंकि मनुष्य के पास एक ही चीज है वो है उसकी स्वतंत्रता पर वो स्वतंत्र नहीं है स्वतंत्र वो है जो अपने स्व के तंत्र को जानता है जो मनुष्य अपने को सोचता है कि तो उसमें क्या अंग्रेजी में तो ज्यादातर आजकल लोग so आजकल वहां पर लोग सर में नीले पीले रंग लगा करके और अजीब अजीब कपड़े पहन के उसमें छेद करके घूमते हैं और उनसे मैंने कहा भाई ये तुम क्यों करते हो तो कहें वॉट अरे भाई ठंड के जमाने में आप छेद भरे कपड़े पहन के घूमिएगा तो आपको बीमारी नहीं हो जाएगी जितनी वहां ठंड पड़ती है उतने ही वहां लोग कम कपड़े पहनते ये मनुष्य की उल्टी विपरीत बुद्धि है ये जानवरों को नहीं जैसे ठंड की जगह जो जानवर रहते हैं उनमें बहुत सारे बाल होते हैं लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि आप नॉर्वे स्वीडन बेल्जियम इन जगहों में जाएं तो औरतें पूर्ण दया नग्न घूमती इतनी ठंड में कि आप चार लबादे ला कर चलिए वो अपने घूम रही आराम से उसका पता हुआ आठ दस दिन बाद स्वर्ग सितार ऐसे पागलों से जो वो कह रहे थे सही बात है कुछ सीखने का नहीं लेकिन मनुष्य है थोड़ा सा पागल और वो पागल इसलिए हो जाता है कि अपनी स्वतंत्रता को किस तरह से चलाना है उसे नहीं मालूम। एक घोड़े पर बैठा है लेकिन वो जानता नहीं कि घोड़े को कैसे चलाना इसलिए उसकी स्वतंत्रता ही उसके विरोध में बैठ जाती है और वो बेछूट बेफाम होकर चलता है और उसीलिए उसका नाश हो जाता है इस अहंकार के बारे में सारे साधु संतों ने कहा है कि प्रभु इस अहंकार से बचाते हैं और अहंकार जा करके पहुंचता है <coughs> तो मूर्खता अहंकारी मनुष्य से मूर्ख और कोई आपको मिलेगा बस सुनते ही बनता है जिस आदमी में अहंकार आ जाता है या तो वो हद से ज्यादा दुष्ट हो जाएगा या हद से ज्यादा वो मूर्ख हो जाएगा अब मैं तो रोजी विलायत में देखा करती हूँ मूर्ख लोग और समझ में नहीं आता है कि ये एडवांस लोग हैं या ये परवर्तेड लोग हैं कि एकदम ही पागल खाने जाने लायक वहां तो पागल खाने भरे हुए है हैं लोग ऐसे रस्ते में घुमा करते पागल लोग मैं आपसे झूठ नहीं बता रही लेकिन अब यहाँ भी वही होने वाला और अहंकार जो है मनुष्य को इतना जड़ बना देता है उसके नसों पे तक छा जाता है इतना नसों पे छा जाता है कि उसकी संवेदन शक्ति ही चली जाती है। वो कोई अहंकार आदमी है आप उससे कुछ भी कहो सुनेगा ही नहीं बोलेगा ही नहीं चुपचाप खड़ा रहेगा आप बोलते रहो और उसको जब तक कोई आप ज्यादा सुई ना चुभाएं उसकी खोपड़ी में नहीं जाने वाला कि अरे भाई कोई कुछ कह रहा है इसलिए आप देख लीजिए कि आज प्रदेश में जो गाना चलता है उसको तो मैं कहती हूँ की माइक्रोफोन ईटिंग म्यूजिक इस पे चढ़ाई कर करके हा हा हा हा करके गाते हैं और सब गधे जैसे मिलियन ऐसे ऐसे घुमा क्योंकि उनकी सर्वसाधारण रागदारी तो उनके समझ में नहीं आने वाली कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे सारा शरीर हिल जाए और नस में थोड़ा सा तो कुछ घुस जाए ये अहंकार का दूसरा दोष अब हमारे अंदर जो पिंगला नाड़ी है जो हमारे राइट साइड से आकर के लेफ्ट साइड में आ जाती है जो हमारे अंदर हमारे कर्म का अहंकार देती है वो असल में है तो बड़ी काम की थी। पर कब जब की हमारा आचरण शुद्ध हो और शुद्ध का मतलब होता है प्रेमय हो अब बड़े बड़े लेक्चर देंगे लोग लेकिन क्या आप प्रेम में लेक्चर दे रहे हैं लोगों को क्या तो आप लोगों से प्रेम करते हैं या आप कुछ मतलब से बोल रहे हैं इस पे एक परख लेना चाहिए कि वास्तव में क्या मैं इनके हित की बात कह रहा हूं इससे क्या इनका हित होगा बेनवेलेंस होगा तब आप समझ लेंगे पर यह सच्चाई आने के लिए भी सच्चाई का धर्म अंदर बनना पड़ता तो देखिए कितनी गड़बड़ चीज है कि धर्म बनाने के लिए आपको आचरण करना चाहिए और आचरण तब बनता है जब वो सच्चाई अंदर तो ये तो यही हुआ कि मुर्गी पहले के अंडा पहले कौन सी चीज से शुरू की जाए जिससे कि पहले सच्चाई अंदर आ जाए और उसके बाद उस सच्चाई के बूते पर हम वो काम करें जो शुद्ध हो पवित्र हो प्रेमय इसका इलाज एक ही है कि कुंडलिनी का जागरण करते ही आपके अंदर जो धर्म अवस्था में है वही जागरूक हो जाती कितनी कमाल की चीज है बताइए कुछ करना नहीं मैं आपसे कभी नहीं कहूंगी कि शराब मत पियो कभी नहीं कहने वाली मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप चोरी मत करो मैं कुछ नहीं कहूंगी लेकिन जब आपके अंदर धर्म जागृत होता है तो आप करेंगे ही नहीं बड़े बड़े साधु संतों को थोड़ी बताना पड़ता था कि बाबा शराब मत पियो अपने बीवी को मत मारो ऐसे गलत काम मत करो वो करते ही नहीं थे उनके लिए कोई गवर्नमेंट नहीं चाहिए पुलिस नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए वो गलत काम कर ही नहीं सकते जो सही काम है वही करते ये कैसे होता है क्योंकि अंदर पेट में जो धर्म है वो जागरूक हो गए जागरूक होते ही एक तरह का शरीर के अंदर नया प्रकाश सा आ गया एक साहब थे बड़े भारी डॉक्टर थे जैसे लोग हैं आजकल वो रियाद में है बहुत बड़े डॉक्टर हैं तो वो जब हमारे पास आए तो उसके बाद पता नहीं क्या उनसे शराब एकदम छूट गई और वो जर्मनी जब गए तो जर्मनी जाते वक्त उनके मन में विचार आया कि शराब तो पता नहीं क्यों मुझे अच्छी नहीं लगती पर जर्मनी में एक वाइन है, तो तो है ऐसा उसका मुझे सुगंध आया इतना गंदा उसमें से बात आई जैसे की कोई शुगर फैक्ट्री के पास से मैं गुजर रहा हूं तो भी जबरदस्ती में पी गया मैंने कहा देखता तो क्या है ये क्या हो गया मेरे जीप को जो मैं आसानी से बोतले चढ़ा जाता था मेरी जीत को क्या हो गया और कह ले उसके बाद जो मेरी शुरू हुई शुरू हुई, उल्टिया तो अंत में मुझे लगा मेरी अतड़िया बाहर निकलने वाली हैं। तब मैंने क्षमा मांगी और ये चीज रुक गई तो मैंने कहा और भी पी के देख लो ना पहले अफगान तो इसके बाद मां ये मैं नहीं कर सकता ये मेरा पेट ही धार्मिक हो गया मैं क्या करूं यही मेरे खिलाफत में खड़ा है यही मेरी बात तो मैंने कहा तुम कौन हो तुम डॉक्टर फला फला हो नहीं अब मैं वो नहीं रहा तो फिर तुम कौन हो मां मैं आत्मा हूं अब मैं आत्मा हो गया आत्मा निरपेक्ष है, उसको कोई आदत नहीं लगता वो किसी भी आदत में नहीं फंस सकता ना किसी अहंकार में फंस सकता जब आप भी आत्मा हो जाते हैं तो आप भी एक विशेष रूप के कमल जैसे खिल गए जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया इससे भी कहीं अधिक हालत इन परदेशी लोगों की है और वहां पर विदेश में तो नर्क खड़ा है नर्क मैं तो आपको बता भी नहीं सकती हूँ एक भारतीय नारी के नाते इनके तरीके ही नहीं कोई बता सकता बस वहां जाकर के रोज मुझे शौक ही लगते रहता लेकिन उसमें भी उस कीचड़ में भी उस नर्क में भी ये कमल कैसे खिलाए इन्होंने उसे कैसे सुरभित कर दिया इतना सुगंध कैसे फैला दिया ये पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ होगा और नहीं तो ये कोई बड़ी शुद्ध बुद्धि होगी जिसने इसे समझा और माना लेकिन परमात्मा की कृपा से आप लोगों को इस देश में धर्म क्या है ये मालूम है और अगर आप अधर्म भी करते हैं तो आप जानते हैं हम अधर्म कर रहे हैं करते हैं कोई बात नहीं पर जानकर करते ये अनजाने करते आश्चर्य की बात है कि जो चैतन्य है ये इनको माफ कर देता हिंदुस्तानियों को नहीं करता इनको बड़े जल्दी माफ कर देगा हिंदुस्तानियों को नहीं करता है क्योंकि वो भी सोचता है जानता है और प्यार करता है वो जानता है कि तुम लोगों ने जान जान करके गलत काम किए हैं तो उसके थोड़े से फल इसीलिए मैं देखती हूं कि सहयोग में अनेक हिंदुस्तानी आते हैं पार हो जाते हैं और फिर गए हा वापस पता ही नहीं चलता उनका हॉल्स भर जाएंगे लोग भीड़ कर जाएंगे सब हो जाएगा पर वो पता नहीं कहा गायब हो जाते हैं उसका एक में कारण एक यही है कि हम लोग अभी तक अधोगति के और ही चलना चाहते हैं लेकिन इनके यहां जो नरक गति होने से ये एकदम बाहर छोड़ छाड़ के निकले हैं सो so अब उसमें नहीं जाना चाहते इन्होंने देख लिया वो क्या चीज हमें अभी देखने का हो तो देख लीजिए पर तब तक शायद हम न रहे और नहीं आपका परिवर्तन तो धर्म की जागृति पेट में हो गई और जो गलत बात है वो नजर आने लगी लगे से नहीं आपके नसों में एक साहब एक गुरुजी से बहुत अभिभूत और उनको बड़ी शिकायत हो गई तो हमने कहा कि देखो तुम्हारे गुरु ठीक नहीं है उनको ठीक करना पड़ेगा और मोहम्मद साहब ने इलाज बताया वो करने एक गुरुजी से बहुत अभिभूत और उनको बड़ी शिकायत हो गई तो हमने कहा कि देखो तुम्हारे गुरु ठीक नहीं है उनको ठीक करना पड़ेगा और मोहम्मद साहब ने इलाज बताया वो करने पड़ेंगे, तो वो मानने को तैयार नहीं थे तो फिर क्या किया मैंने कहा अच्छा जो भी शिकायत है उसके साथ रहिये जिस गुरु के साथ आप रहना चाहते हैं रहिए, हम आपसे कुछ नहीं करते उस वक्त एक तो अहंकार भी है और एक कुसंस्कार भी दो चीज उसे जगड़े हुए थे और उनका कि नहीं हम इसे मानते ही नहीं बस ठीक आठ दस दिन बाद उनकी हालत बहुत खराब हुई तो उन्होंने आके कहा कि मां मैं तुम्हारी बात मानता हूं तो मैंने कहा कि तुम्हारे गुरु कौन <coughs> <coughs> तो कहने मोहम्मद साहब मैंने कहा मोहम्मद साहब तो गलत नहीं कभी नहीं <coughs> तो उन्होंने बात ये बताई कि असल में वो किसी मुल्ला को मानते थे कि पीर को मानते थे <coughs> और वो मुसलमान थे लेकिन वो पीर ही नहीं थे पीर का मतलब ही आत्म साक्षात्कारी इंसान <coughs> हम लोगों का बहुतों का यहां ऐसा है इसलिए मैंने ये बात आपसे कही कि आप का जागरण करना चाहते हैं जरूर होना चाहिए और होगा भी लेकिन सर्वधर्मा परिच्यज्य मामेकम शरण व्रज इसका मतलब है कृष्ण के धर्म में आओ और कृष्ण का धर्म क्या है हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म कृष्ण का धर्म नहीं मुसलमान भी अकबर कहते हैं विराठी को तो कहते हैं वो भी मुसलमान भी कृष्ण को मानते हैं क्यों नहीं तो कृष्ण का धर्म क्या है कृष्ण का धर्म है कृषि करना जो हमारे पेट में देवता बैठे हुए हैं जो लक्ष्मी नारायण जी है वो श्री कृष्ण बन के कृषि करने आए थे इसलिए उनको कृष्ण कहा गया उस कृषि का कार्य आपको करना है बाकी सब धर्म को आप छोड़ी ये उन्होंने छह हजार वर्ष पहले कहा था आज मैं कहूंगी सर्वधर्मान परित जागृति के धर्म में आप उतरे समा हैं पहले हम कृषि करते हैं फिर उसकी जागृति भी होनी चाहिए और अगर हम इस वक्त चूक गए तो हम समय के साथ नहीं चल रहे इसका मतलब हम जागरूक नहीं है लेकिन अभी कोई अजीब सा यहाँ आदमी आ जाए जोकर या क्लाउन जैसे और वो माइक्रोफोन को खा खा करके कुछ गाना गाए तो सब लोग उसके और दौड़ेंगे और नाचेंगे लेकिन अगर कोई बात कहे कि आज का समय जागृति का है तो बहुत कम लोग इसे मानेंगे बहुत कम लोग इसे मानेंगे। एक बहुत बड़े अम्बेसडर थे तो मैंने उनसे कहा कि आपको फ्रॉइड की बात इतनी क्यों जस्ती? और यू की क्यों नहीं जस्ती? तो उसने कहा कि क्योंकि फ्रॉइड ने कोई नई बात कही थी इसलिए हमें जची और यू ने तो उसी के ऊपर जो पुरानी बातें थी उसी पर अपना किला बांधा मैंने कहा भाई वाह हम लोग खाना खा रहे थे मैंने कहा अच्छा एक नई बात आपसे बता आप करेंगे कल हाँ जरूर मैंने कहा अभी तक आपने कभी टेबल नहीं खाई आप टेबल खाइए और जो जीवंत चीज है वो यू ने की, की जो चीज पहले हो गई है उसी पर बांधना जैसे कि जड़ है जड़ के ऊपर पेड़ खड़ा हुआ पेड़ में पत्तियां निकली निकली, उस शाखाओं के ऊपर में फल आ गय, फू, फूल आ गए, गए, फूल और फूलों में फल लगे आप अगर कोई नई चीज करके लाके दिखा ऐसा मैं एक नया फल लाया तो देख लीजिएगा वो प्लास्टिक का ही फल होना चाहिए हवा में से कोई चीज निकलती है क्या तो पूर्ण जितना आज तक का धर्म कार्य हुआ है उस धर्म कार्य की आखिरी अंतिम चीज आज ये है आत्म साक्षात्कार योग में आप जानिएगा कि ये सारे की सारे अवतरण बड़े बड़े महापुरुष ये सबों ने कार्य किया है और इसको बनाया है अब सिर्फ ऊपरी मंजिल की चीज जो है वो पाने की सारा रास्ता उन्होंने बना दिया आपके और वो रास्ता बनाने वाले सब हमारे लिए वंदनीय हैं और हमारे लिए ऊंचे हैं लेकिन जो उस रास्ते में काटे थे वो आज भी काटे हैं और आप उनको पहचानते नहीं सहयोग में आप जानिएगा कि इसमें से काटे कौन थे और कौन असल इस रास्ते से गुजरते गुजरते हजारों वर्ष हो गए पहले त्रष्टा हुए सृष्टा हुए तरह तरह के लोग आए उन्होंने धर्म की ये ऊंची इमारत तैयार की आज उसका शिखर आपके हाथ लगने वाला है सहयोग में किसी भी धर्म को विरोध नहीं लेकिन वो धर्म होना चाहिए ये मुल्ला और पादरी और ये जो बैठे हुए भिक्षुक पंडित लोग इन पर धर्म नहीं है उसकी कोई सी भी जिम्मेदारी इन पर मैं तो कभी कभी सोचती कि ये लोग सोचते हैं कि परमात्मा है ही नहीं अगर ये परमात्मा में विश्वास करते तो इतनी ठगबाजी इतना झूठ इतना अधर्म क्यों बोलते शायद ये लोग ये भी सोचते हैं कि हमी ने तो भगवान बनाया है हमी ने तो भगवान को बना रखा हुआ है इन सबको बेवकूफ बना रहे तो आपको तो मालूम है भगवान कुछ है नहीं सब चीज में ये जानना चाहिए कि असलियत को देखने के लिए पहले अपने अंदर इस सच्चाई का जागरण कुंडलिनी ही कर सकते इसलिए कुंडलिनी का जागरण हमारे धर्म चक्र पे होना चाहिए और जब धर्म चक्र जागृत हो जाता है तो आप स्वयं देखते हैं जिसे हम धर्म समझते थे वो अधर्म महाराष्ट्र में एक मंदिर है खंडोबा का बड़ा मशहूर मंदिर है तो हम भी उस मंदिर में जाके आए स्वयंभू है स्वयंभू मंदिर जाकर आए तो हमारे एक सहयोगी बेचारे बुजुर्ग थे वो भी खंडोबा के मंदिर गए तो हमारे पीछे पीछे और लौट के आए तो बेहोश होके गिर गए मैंने कहा हुआ कैसा माँ आप गए थे तो हम भी गए खंडोबा और फिर आगे क्या हुआ और तो कुछ नहीं मैंने कहा कि आपको टीका किसने लगाया हाँ वहाँ एक पंडित बैठा था उसने ये टीका लगाया और हमने उसको दस रुपया दे मैंने कहा वाह और उसके बदले ये चक्कर आप ले लीजिए उससे टीका लगाने की जरूरत है अरे आप जागरूक सहयोगी हैं, आपका आज्ञा चक्र जागरूक है हर आदमी से आप अपने ऊपर लगाते हैं विलियम ब्लेक ने कहा है कि पादरी लोग आप जानते हैं सबको बक्ति सब और वो सर पैसे यहाँ हाथ रखे पानी रखे कि तू भाई अब हो गया पार झूठ पार्ट का नाटक होता है ऐसे नाटक जैसे अपने यहां यज्ञ पवित्र बनाते तो उसने कहा कि ए प्रीस्ट कर्स्ट ये जो रिचुअल्स हमारे यहाँ है ये जो हम मानते हैं कि ये धर्म विधि है ये धर्म विधि नहीं क्योंकि वही धर्म विधि कर सकता है जो आत्मसाक्षात्कारी है जो आत्मसाक्षात्कारी नहीं वो अगर धर्म विधि करे तो उसको नुकसान होता है वृंदावन से एक बड़े पंडित जी तो आए पहले मां पता नहीं क्या हमारे यहां है कि हर आदमी हमारे फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर से मरता है और अब मेरा छोटा लड़का उसको भी हाई ब्लड प्रेशर और हम तो हित तो कर रहे हैं तुमने कहा अच्छा कैसा हित तो करें भाई नहीं मतलब हमारे मंदिर का नाम ही हित तो मंदिर है अच्छा और करते क्या हो राधा जी को लहंगा दुपट्टा पहना देते हैं और कृष्ण जी को भोग लगा देते हैं मैं तो वो तो खाते भी नहीं तुम क्या भोग लगाओ और राधा जी पहनती क्या है उनका नहीं नहीं साहब हम तो जो भी आता है उसमें से सब उनको बनवा देते हैं मैंने कहा उसमें से आप कितना खाते हो वो बता अब वो तो खाना ही हुआ हमें चरितार्थ अपना चलाता था मैंने कहा आपके चरित्र में कोई अर्थ ही नहीं आप चरितार्थ क्या चला तो अपने में यह समझना चाहिए कि धर्म की भावना जो हमारे अंदर है वो कितनी गलत खाने पीने में भी हम घर की भावना बहुत गलत है जिस इंसान में उसकी राइट साइड बहुत जबरदस्त हो उसके लिए एक तरह का भोजन ठीक है जिसकी साइड लेफ्ट साइड खराब हो उसके लिए दूसरे तरह का भोजन हमारे आयुर्वेद में भी यह माना जाता है कि प्रकृति के अनुसार मनुष्य का भोजन होना चाहिए लेकिन उस पर भी मेरे ख्याल से काफी आक्रमण हो गया सहयोग में आपको बताया जाएगा कि आपकी प्रकृति क्या है और उसके अनुसार आप अपना भोजन अब कोई लोग राइट साइडेड क्यों हैं या लेफ्ट साइडेड क्यों हैं इसका इतिहास ढूंढने की कोई जरूरत नहीं जो साक्षात इस समय है वो देखना चाहिए सो so, सहयोग में आज वर्तमान इस वक्त आपको क्या तकलीफ है वो देखी जाएगी कल हो सकता है कि आप एकदम ठीक हो जाए अभी मैं मद्रास में थी एक औरत आई उसने बताया कि मेरे सब गंडमाल हो गई है और डॉक्टर कहते सब कैंसर और वो ऐसा ऊपर कपड़ा बांध के आते बैठ जाओ बत्ती लेकर दस मिनट बाद मैंने कहा तुम्हारा ये खोलो तो सही देखते हैं सब गायब सब लोग कह लगे वाकई था हाँ कह लेते सूझे सूझे थे सब गायब होगा कैसे गायब क्योंकि उनपे लेफ्ट साइड की बाधा थी और वो निकल गई वो साफ हो गई ठीक हो गई कोई एक पागल आदमी आके बैठता है दूसरे मिनट आप देखते वो ठीक हो जाता है कैसे क्योंकि उस पर कोई इस तरह का असर था जो निकल गया वो ठीक हो गया तो सहयोग जो है ये तत्व को छूता है ये बाह्य से नहीं छूता है तत्व को छूता है और धर्म हमारा तत्व है धर्म से रहना हमारा तत्व है इसमें अनेक धर्म है पितृधर्म है मातृधर्म है देश धर्म है सारे विश्व का धर्म है तरह तरह के धर्मों से हमारा जो शरीर है वो पाला जाता है सजाया जाता है उसका उस धर्म को जगा देते ही आपके सब धर्म ठीक हो जाते हैं और इसलिए जैसा कि बताया गया कि ये सब कुंडलिनी के जागरण से आपस की रिश्तेदारी सब ठीक ये दस धर्म हमारे अंदर फसे हुए हैं जिसको कि ओल्ड टेस्टामेंट में टेन कमांडमेंट्स बताए गए ये दस धर्म उस वक़्त बताए गए और आज जो कायदा हमने बनाए हुए हैं लॉस जो बनाए हैं ये इन्हीं दस धर्मों पे है अब ये दस धर्म हरेक मानव में वही के वही हैं और वही होने चाहिए तो आप बताइए कि हम बाह्य में कोई हिंदू मुसलमान ईसाई कैसे हो सकता जब सबके अंदर एक ही धर्म की व्याख्या है हम तो सिर्फ इंसान है अब परमात्मा ने सबको कोई प्लास्टिक के जैसे नहीं बनाया सबकी शक्ल एक जैसी नहीं बनाई तो उसको मिलिट्री नहीं बनानी सबकी शक्ल अलग बनाएं, एक पत्ते से दूसरा पत्ता नहीं मिलता एक मनुष्य से दूसरा नहीं मिलता वैचित्र डाल देने से विविधता डाल देने से फर्क फर्क हर एक आदमी की नूरानी नु, शक्ल देखने से मनुष्य का आनंदित हो जाए और सौंदर्य सुंदरता इस तरह से पनपती है लेकिन इस बात को हम नहीं समझते हैं कि ये इतनी बाह्य की चीज परमात्मा ने हमको रिझाने के लिए बनाई और हम उसी में बह के चले जाते हैं। तो सहयोग में ये याद रखना है कि ये तत्व है और ये अंतर योग है बाह्य से नहीं है माने आप सोचेंगे कि हम एक कपड़े को रंगा ले और हम हो गए बड़े भारी साधु बाबा सहयोग में नहीं सहयोग में साधुता जो है वो अंदर हो जैसे कि गुरु नानक साहब थे जिन्होंने कहा कि सब अंदर से ही मेल छूट गया जब किसी को पकड़ा ही नहीं तो छोड़ना किसको सब लोग शादीशुदा थे कोई भी ऐसा आदम पर उन्होंने जीवन में नहीं किया जनक के लिए कहा जाता है कि वो विदेही थे और उनकी वजह से सीता जी को वैदेही कहा जाता है जब वो राजा हैं तो राजा जैसे रह रहे जब श्री रामचंद्र जी राजा हो गए तो उन्होंने अपने सर पे मुकुट ले लिया और जिस वक्त वो जंगल चले गए तो वलकल पहन के चले गए तो ऐसा इंसान बादशाह होता उसको किसी चीज की गरज नहीं होती किसी चीज के लिए झुकने वाला नहीं किसी चीज के लिए मांगने वाला नहीं वो भिकारी नहीं होता वो बादशाह होता आप उसको जंगल में रख दो तो भी बादशाह है और महलों में रख दीजिए तो भी बादशाह है बादशाहत तो उसकी तबीयत। ये बादशाहत ही हमारे अंदर धर्म स्वरूप सिंहासन से बैठने पर हमारे अंदर जागरूक होती और ऐसा इंसान दुनिया में किसी से भी नहीं डरता इस धर्म आचरण का इसलिए शेष स्वरूप है कि जो मनुष्य इस तरह से अपने संतुलन में आ गया है उसके लिए पार होना बहुत ही आसान बहुत ही आसान चीज लेकिन सबसे जो बड़ी बात हमें पता होनी चाहिए सहयोग में हम सब धर्मों का अत्यंत आदर कर क्योंकि सब हमारे अंदर मोहम्मद साहब भी हमारे अंदर हैं और कृष्ण भी हमारे अंदर हैं, तो हम किसका अपमान करेंगे लेकिन हम धर्म पे रहते नहीं धर्म से हम विचलित हो जाते हैं सहयोग में आने के बाद भी थोड़ी देर ऐसे ही चलती है उथल पुथल बाद में अपने आप कुंडलिनी बांधते चली जाती है और आप भी बनते चले जाते हैं और जब ब्रह्मरंद्र को छेद कर पूरी तरह से, तो आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं तो उसके आनंद में जब आप आते हैं तो कहा जाता है कि धर्मातीत धर्मों से परे गुणातीत सब गुणों से परे माने क्या धन छोड़ थोड़ी देते हैं माने ये की उसके अंदर ही साक्षात धर्म है उसे कोई धर्म का पालन क्या करना है वो स्वयं साक्षात ही धर्म की मूर्ति हो जाता है वो अधर्म का काम करेगा ही नहीं लेकिन उसका जो धर्म है वो जीवंत धर्म है वह कर्ण को मारना भी धर्म है और द्रोणाचार्य को मारना भी धर्म है और एक उंगली पर गोवर्धन को उठाना भी धर्म है धर्म की पूर्ण व्याख्या समझने के लिए पहले अपने अंदर का धर्म जागृत मैं आपसे कोई भी ऐसी धर्म की चर्चा नहीं करूंगी कि भाई धर्म से चलो आजकल तो धर्म का मतलब है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे दे दो और तुम धर्म से चलो भी कार्य हो मैं ये कहूंगी धर्म का मतलब है कि जागरूक हो जाओ जगो अपनी ओर जब कुंडलिनी के जागरण के बाद आप देखते हैं कि हम हाथ में सांप पकड़े हुए हैं लेकिन छूटता नहीं एक कोशिश करके उसको छोड़ बहुतों का तो अकस्मात ही छूट जाता पर एकाध का छूटता ही नहीं जरा सी कोशिश से छूट सकता वहीं पे मैं कहती हूं कि वीरता है और वहीं पे मनुष्य की विशेषता है धर्म पे आज इसलिए कहा था कि कल आपको मैं आत्मा पर बताऊं आत्मा के बारे में आत्मा को प्राप्त करना क्या है और आत्मा को प्राप्त करने पर इस दीप को किस तरह से संभालना चाहिए हृदय में आत्मा का दीप जल जाने पर उसको किस तरह से समालना? लेकिन माँ जब कैस्ट्रॉयल भी देती है तो उसमें थोड़ा सा चॉकलेट मिला कर देती है इसी प्रकार कुंडलिनी आपको पहले और चीजें बहुत सारी दे जैसे आपकी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाएगी फिर आधे लोग उसी में चले जाएंगे बहुत से लोग तो इसीलिए आते हैं कि बीमारी ठीक कर उसके बाद हो सकता है आपका मानसिक विकार हट जाए किसी बच्चे का मानसिक विकार ठीक हो जाए उसके बाद हो सकता है आपकी सांसारिक दशा बहुत अच्छी हो जाए एक साहब है उनके पास बहुत पैसा आ गया सहयोग में आने के बाद उनका आप छोड़ो आपका हमारा तो काम होगा जब दीवाला निकलेगा फिर आए या किसी का हार्थ ठीक कर दिया तो जब तक उनके दूसरी बीमारी नहीं होती तब तक वो घूमते रहेंगे फिर आएंगे तो मेरा तो काम ही ये रहा है कि बेटे तुझे धोके निकालती हूँ फिर जा हो जा फिर आ जा फिर धोती रह काम चलते रहता है अपने देश में विशेष। सो so, कबीर दास जी ने कहा है कि ये चादर ऋषि मुनि जन ओड़ी ओड़ी की मैली कीनी चदरिया दास कबीर जतन से ओड़ी जैसी की तैसी रख दीनी चदरिया इस पवित्रता को प्राप्त और उस पवित्रता के लिए गौरव होना चाहिए एक शान होना चाहिए ये नहीं कि दूसरे अपवित्र हैं लेकिन पवित्रता के तेज में हम इतने आनंद में मस्त है कल आपको मैं ये बताऊंगी आत्मा का प्रकाश हमको जरूर दिखाता है कि हमें क्या पवित्रता है और क्या पवित्रता है लेकिन एक तैयारी होनी चाहिए कि जो अपवित्रताओं से छोड़ ही देना है गाये पकड़ दे बहुत होती इसी तैयारी से आप लोग कल आइएगा मैं आपको समझाऊंगी आशा है एकदम गंगा जी में नहाकर ही आप यहां से जाए परमात्मा आप सबको सुमति